हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राहारमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राह रमन हरि गोविंद जय जय हा, हा बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराश सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ व्यास यमलगल्म वाग्म ममक जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जिधा नमाम तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं जईव नरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या नकु जयंती वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साम सारधूतम पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा पदा सह गण ली विशाखान्विताई आजितुजौ कनकाीर्तन पित कमलायता विश्वभर युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रियुणावत हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्ग जनईक दयावलोक हे भट्टी मुसुमते रघुनाथ दासजीव मे कुमंद मते दया बोलो शु वृंदावन बिहारी परम मंगल श्री चैतन्य चर पावत श्रीमदाचार्य चरण और श्री प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलित अंत कृष्ण गौर आश्रय जाति प्रेम स्वाला हरि दोनों महापुरुष दोनों महाप्रभुओं का आपस में जो मिलन वो मिलन अद्भुत और उसमें अत्यंत रस गंभीर जो चर्चा उसे हरी गो उसे प्रकट करते हुए श्रीमद महाप्रभु अपने सारे परकरों का परिचय भी दे रहे हैं परिचय के परिचय के परिचय के साथ ही साथ जो परम प्रयोजनीय पदार्थ है उस प्रयोजनीय पदार्थ का भी निरूपण कर रही, श्री रही है महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे साथ में यह श्री स्वरूप दामोदर ये साक्षात प्रेम की मूर्ति है इनके साथ रह करके ही मुझे ब्रिज के मधुर रस का ज्ञान प्राप्त हुआ और इनके साथ में मेरी निरंतर निरंतर रसपूर्ण चर्चा होती है ब्रिज गोपियों के प्रेम में कहीं काम की गंध नहीं है माने निज सुख की अभिलाषा नहीं है वहां सेवा ही सुख है इंद्रिय के द्वारा अपने सुख को चाहना या है काम जहा सेवा को सुखरूप मान लेना उसका नाम है प्रेम सेवा को सुखरूप माना जाएगा तो वो इंद्रिय तक सीमित नहीं है वह आत्मा ही उसका आस्वादन प्राप्त करे तो आत्मा जहां सेवा करते हुए परम परम सुख का अनुभव करती है वो ही गोपियों का प्रेम है और उसमें शोरी जी के तत्सुख सुखी भाव का श्रीमन महाप्रभु ने संकेत किया कि ये सुजात चरण स्तनेशु तेनाटवी व्यक्तित्र भ्रमदाय श्याम श्री गोपी गीत के उन्नीस श्लोकों में अठारह श्लोकों में गोपिया छ के काम के आवरण में प्रेम काम निरूपण करने करती रही मानो ये दिखाती रही अठारह श्लोकों में कि प्यारे तुझसे मिलने की गरज हमको है और हम तुझसे मिलकर के अपने दुखों को दूर करना चाहती हैं अपना सुख प्राप्त करना चाहती हैं माने काम दिखा रही कि हम अपनी कामना से तुझसे मिलना चाहती हैं पंत उन्नीस में श्लोक में परिचंदता कहीं रही नहीं ये आवरण कहीं रहा नहीं और उस समय गोपियों के हृदय में विराजमान श्री भगवान जी के हृदय में विराजमान जो तत्सुखी भाव वह अत्यंत अत्यंत स्पष्ट हो गया कि प्यारे हम तुझसे मिलना चाहती हैं तुझे सुख देना चाहती हैं, तेरे सुख में ही हमारा सुख है और तेरे दुख की तनिक सी संभावना मात्र करके भी हम व्याकुल हो जाती है महाभाव का एक स्वरूप है कि सौ तत्सौे प्यार्थ संकया मोहाद्य भावे आत्मादि सर्विस प्यारे सुख में हैं परंतु तो फिर भी आरती की आशंका करके ये गोपिया व्याकुल हो जाती है श्याम सुंदर डिया चराने जा रहे हैं खूब आनंद में खेल रहे हैं सखाओ के साथ में उनको कोई दुख है क्या परंतु तो ये जबरदस्ती जा रही है कहीं पद भ्रमदा विषाम कांटे कंकर नहीं लग रहे हो अरे वृंदावन में तो झल्ली कंटक विहीन वृंदावन की भूमि है जहां वर्णन किया गया शास्त्रों में वहां पर पहले वर्णन किया गया कि वृंदावन की भूमि में कहीं गोखरू झिल्ली कंतक ये नहीं है है ही नहीं फिर भी आशा कल्पना कर रही है कि कहीं इत्यादि कोई कांटे कंकर प्यारे के चरण में गढ़ नहीं रहे हो पीड़ा नहीं हो रही हो और उसके कारण अत्यंत भ्रमित भी होकर के ये विराजमान हो रही है और तेरे सुख को ही हम चाहती हैं हमारी आयु भी तुझे लग जाए तू चिरजीवी हो करके विराजमान हो ये ही अभिलाषा कर रही है कि आयु आयुष ना हमारी जो आयु है वो आपको ही हो जाए हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है तुम ही हमारे परम परम जीवन धन हो करके विराजमान है आयुष का मतलब है अभिलाषा तेरे सुख में ही हमारी अभिलाषा है अतः आयुष का अर्थ आयुष्य लिया कि हमारी आयु भी तुझे लग जाए इस तरह से प्रार्थना कर रही है गोपी गणे शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान ही शिव महाप्रभु प्रसंग प्रसंग में ही सिद्धांत का निरूपण कर देते हैं और कह रहे हैं गोपी गणों का जो शुद्ध प्रेम है उसमें कहीं भी ऐश्वर्य गंध नहीं है ऐश्वर्य की गंध नहीं है वे श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का ही निरंतर निरंतर दर्शन करती हैं। उसमें ऐश्वर्य गंध नहीं है प्रेम से भर्सना करे ए तार और क्योंकि प्यारे को वे ईश्वर नहीं मानती हैं इसलिए प्रेम के अधिकार में वे प्यारे की भी भर्सना कर देती प्यारे को भी डाक लप देती लड़ देती। ये उनके प्रेम का एक चिन्ह हुआ क्योंकि स्वभाव कुटला भवि सर्प जैसे सीधा नहीं चलता है सदा टेढ़ा ही चलता है ऐसे ही प्रेम में सहज में बांगता आ ही जाती है और उसमें ऐश्वर्य का विचार करके अपने भाव को संभालने की प्रवृत्ति नहीं है उसमें अपना भाव कहीं ना कहीं बाहर प्रकट हो ही जाता है तत्सुखी भाव प्रकट हो जाता है तो उसी तत्सुखी भाव को प्रकट कर की अधिकता के कारण श्याम सुंदर के को ये डाट भी देती हैं। के पति सुतानितम सुंदर को डाटती हुई शिव जी कह रही हैं कि प्यारे व्याकुलता में कि प्यारे पति सुतान वति पुत्र पुत्र माने पुत्र बत जिनका पालन करती हैं ऐसे घर के ससा बछड़ा तोता मैना जो पशु पक्षी अथवा इनके जेठ देवर उनके जो संतान है तो परिवार में माता का सभी छोटे बालकों के प्रति बात रखती तो पति सुत सुत का तात्पर्य जिनके प्रति बातभाव है इन गोपिका ग्रहों में तो कभी भी ये प्रसूत का है प्रसव है नहीं इसलिए सदा ही इनमें रजोगुण से सर्वथा रहित होने के कारण रजस स्पर्श से रहित होने के कारण इनमें कभी संतान की प्रवृत्ति है ही नहीं द्वारका में भी कुछ जितना भी कृष्ण प्रकार है वो सब रजोगुण से रहित है केवल ग्यारह बार लीला शक्ति दाम्पत्य जहां पर है वहां पर कोई दिव्य रज का स्पर्श कराती है दिव्य रज का दर्शन कराती है इसलिए केवल ग्यारह संतान सबको एक सी प्राप्त हुई अन्यथा वो भी प्राकृत रज नहीं है वो भी दिव्य रज है वो तो द्वारका में दाम्पत्य है और दाम्पत्य में विवाह में यह संकल्प ही है कि धर्म संतान उत्पन्न करने के लिए मैं दार ग्रहण कर रहा हूं यह विवाह का संकल्प ही है तो उसकी सांगता सिद्ध करने के लिए लीला शक्ति कोई दिव्य वस्तु को इन महशी में केवल 11वां उत्पन्न करती है और उस समय सबको एक सी संतान प्राप्त होती है यह मनुष्य के बस की बात नहीं है कि सभी पत्नियों को एक सी संतान प्रदान कर दी पंत ठाकुर जैसे पैकेट बना करके रख लिए हैं चार चार लड्डू छह छह कचौड़ी सबको एक से बांटना है किसी को ज्यादा संतान दी किसी को कम दी तो वहां कहीं ईर्षा भाव उत्पन्न हो जाएगा इसलिए उस ईर्षा भाव से बचने के लिए दाम्पत्य की सिद्धि करने के लिए वहां पर प्रसूति का स्वरूप की प्राप्ति होती है परंतु ब्रज गोपीकरणों में कहीं भी प्रसूत का स्वरूप की प्राप्ति नहीं है क्योंकि किसी प्रकार के प्राकृत प्राकृत या अप्राकृत का सवाल ही नहीं है अप्राकृत भी इन अपराज में कहीं स्पर्श इस नहीं इसे ब्रज गोपीकागों का जहां स्वरूप वर्णन किया गया वहां पर श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं भक्त साम सिंधु में कि यह गोपिकाग्रह सर्वदा अप्रसूतिक का नित्य कैशोर में ही स्थित है नित्य पूर्ण कैशोर में यह अवस्थित होकर के विराजमान और इनमें प्रवृता और वृद्धता इन प्रिय दलों में प्राप्त नहीं है लीलाशक्ति अन्य अन्य अन्य जो भाव है उनको प्रकट करती है जो बासल इत्यादि पढ़कर है उनमें प्रवृता वृद्धता यह प्राप्त है परंतु प्रिय दलों में वृज में कहीं भी प्रवृता आदि प्राप्त नहीं है तो यह गोपका गण अप्रसूत का, का होकर के विराजमान और जहां कह रही है पति सुतान रहे हो वहां सूद का तात्पर्य है कि अपने छोटे भाइयों अपने देवर जेठ उनके जो बालक हैं या घर में पुत्रव जो पाल हैं ऐसे तोता मैना खरगोश हरिण जो पालतू हैं उन पालतूओं का त्याग करके हम तेरे पास में आई है भ्रातृ बांधवान ये जो अन्वय की बात कही वंश की बात कही वो भ्रातृ बांधवान अपने वंश वाले भाई बंधु इन सबों का त्याग करके हम तेरे पास में आई हैं अति हे अच्युत ऐसा तेरे समान रूप गुण आकर्षण में और कौन होगा जो किसी भी गुण में तनिक भी न्यून न हो उसका नाम है अच्युत तेरे पास में आई है गतिविधा तब गीत मोहित हमारे हृदय की बात को तू अच्छी तरह से जानता है गतिविधा मेरे मन में जब जो भाव आता है वही भाव तू तु तुरंत पहचान लेता है और तेरे मन में जो भाव है उसे मैं तुरंत पहचान लेती हूं इसमें पूरा का पूरा वो प्रेम संपुट का जो प्रकरण है उसको कहीं संकेतित कर रही है उस सिद्धांत को गतिविधा तेरी एक एक चेष्टा हमको पता है हमारी एक एक भाव का तुझे पता है क्योंकि हम दोनों कहीं एक लीला रूपी शिव नारायण सरोवर उसमें प्रेम रूपी एक जो कमल नाल उत्पन्न हुई उस कमल नाल की ही दो डालिया हैं और उन दो, दो डालियों में एक में पीत कमल और एक में नील कमल जैसे एक डाली में ही दो कमल हुए हो ऐसे ही एक लीला कमल की दो डाली होकर के हम विराजमान हैं कस्मिश्चि रसपूर्ण तमे त्यागा तनुद्विगुलीतम इसका हम दोनों एक प्राण दो देह होकर के विराजमान तो गति विदा तू हमारी गति को अच्छी तरह से जानता है क्योंकि हम एक ही नाल की दो डालियों के दो पुष्प होकर के लीलार्थ आश्रय विषय होकर के विराजमान हुए हैं तब उद्गीत उद्गी तेरा जो अद्भुत उच्च स्वर से जो गायन किया गया है जिसमें समासोक्ति विराजमान है ऐसे समासोक्ति के द्वारा अन्योक्ति के द्वारा तू जो उच्च स्वर से गायन कर रहा है उस तेरे उच्च स्वर के व्यंजना को पहचान करके उस गायन की उस समाशोक्ति की व्यंजना को पहचान करके हम मोहित हो रहे हैं कि यह चातक हे चंद्र का तेरे पान के लिए व्याकुल हो रहा है इस तरह के जो संकेत हैं उन संकेत के माध्यम से उच्च स्वर में जो संकेत किए गए जिसको योग्य व्यक्ति तो पहचान जाएगा परंतु तो सब नहीं पहचान पाएंगे ऐसे ही जो रस परकर है वो तो इस प्रार्थना की मुद्रा को पहचान जाएगा परंतु तो जो उस रस का परकर नहीं है बात्सल या शांत या दास रस का परकर है वो उस रस को नहीं पहचान पाएगा तो जलो कलम बामदशा मनोहरम वह ऐसा उद्गीत है ऐसा उच्च स्वर का गायन है जो कि के केवल गोपियों के मन को हरण करने वाला है सर्वभूत मनोहर नहीं है गैयाओं को चराते समय श्री श्यामचंदर जिस वेणुनाथ का गायन करते हैं वह सर्वभूत मनोहर है, सर्व है। सबके चित्त को आकर्षित करता है भिन्न नंड कथा बभ्राम वंशी ध्वनि परंतु रास के समय जिस वंशी का गायन करते हैं उस आकर्षण वैश्य के द्वारा केवल बाम वाम मनोहर जो स्वर है वही कहीं प्रकट होता है जो केवल गोपियों के चित्र को आकर्षित करता है तो हम तेरे उद्गीत मोहिता उच्च स्वर में गायन किया गया है परंतु तो जो समझेगा जहां जिसके लिए वो गायन किया गया वो तो समझेगा दूसरा उस गीत को नहीं समझेगा उसके भाव को नहीं समझेगा अन्य था यदि कोई समझ जाए तो सब व्याकुल हो जाएंगे प्रदोष के, के समय श्याम सुंदर यमुना किनारे से शाम सुंदर की बंशी कैसे आ रही है तो जाने कौन बजा रहा है उदगीत होते हुए भी सब लोग उस गीत को श्रवण नहीं कर रहे हैं कितम योश कस्ते कसते निशी अरे छलिया ये प्रेम में प्यारे के प्रति आक्षेप के बचन क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है शुद्ध प्रीति है अतः शुद्ध प्रीति में भर्सना करते हुए कह रहे हैं कि अरे छलिया वो वाली बात कि चोर से कहे चोरी कर और साह से कहे जागता ये उल्टी बात क्यों कह रहा है ऐसा मत कर मत कर हमको ठगने के लिए पहले तो यहां पर बंशे बजा करके हमको बुलाता है और फिर झड़ी लगाती है तो गोपियों पृथ्वी तो तो तो ग्रहान प्रति आतु प्रति आतु लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ ये झड़ी लगा रखी है ये उचित नहीं है उचित नहीं है अरे भोले तुझे खुद पता नहीं है कि तू जब हमको लौटा रहा है तो तू हमको नहीं ठग रहा है बल्कि स्वयं ठगाया जा रहा है कौन ऐसा रसिक होगा जो अनुरक्त प्रिया को एकांत में पास रह करके भी उसके प्रेम का आस्वादन करना नहीं चाहे यदि कोई प्रेम का आस्वादन करना नहीं चाहे तो वह ठग नहीं रहा है बल्कि उल्टा ठगाया जा रहा तो अरे ठगने के चक्कर में हरि वो जय जय जय तो क्यों हमको ठगाया ठगने के चक्कर में क्यों स्वयं ठगाया जा रहा है कि तब योजता है कस्त कौन ऐसा नव युवक होगा जो कि योशिता प्रिया को एकांत में निशे, एकांत में में भी त्याग करने का नाटक करे ऐसा करके वह स्वयं ही ठगाया जाएगा तो यहां प्रेम से भर्सना करे ए तार चिन्ह ये प्रेम से भर्सना करना ये चिन्ह है जहां ऐश्वर्य ज्ञान है वहां पर भर्सना नहीं होगी वहां पर रुकमणी जी के साथ में प्रयास किया गया तो सीधा सीधा उत्तर दे रही हैं रुक्मणी जी ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कि प्यारे आपने जो कहा कि रुकमणी तुम्हारी हमारी जोड़ी में मिलनी बिल्कुल ठीक है कहा माया की वैभव की स्वामनी मैं और कहा स्वरूप शक्तियों के अधिष्ठाता आप स्वामी आप मेरी आपकी जोड़ी कैसे मिल सकती है आप कहते हैं कि रुकमणि बड़े बड़े राजा हमसे द्वेष करते हैं ऐश्वर्य ज्ञान होने पर कहती हैं कि कती, कती के साथ में आपका बैर बना हुआ है आप कहते हैं कैसी सुंदर मथुरा की बीच की जगह छोड़ करके समुद्र में आकर के बसे रुक्मणी जी ऐश्वर्य ज्ञान में उत्तर देती हुई कह रही हैं बोले हां मरेज आप माया से सर्वथा परे हो माया में रहते हुए भी माया से अलग होकर के विराजमान माया आपका स्पर्श नहीं करती है माया का प्रभाव नहीं है यही आपका समुद्र में जैसे बसना रुक्मणी तुम्हारी पूजा सब करते हैं मेरी पूजा करने वाले उल्टे समाज में विरक्त हो जाते हैं वे सबसे दूर हो जाते हैं एकांत में रहना चाहते हैं रुक्मणी जी ऐश्वर्य ज्ञान प्राप्त करके कहती हैं बोल महाराज जो विषय हैं वे मेरी पूजा करते हैं आपके चरणों का आश्रय तो विषयों से आसक्ति को दूर करने वाला है यह दोष नहीं है उल्टा गुण है तो श्याम ने अपने भीतर जितने भी दोष दिखाए उन सब का रुकमणि जी ने कहीं निषेध कर दिया खंडन कर दिया और तो श्याम ने अपने आप में एक सबसे बड़ा दोष दिखाया श्री भाई बिलकुल श्री द्वारकाधीश ने कि निष्किंचना वह हम तो निष्किंचन हैं रुक्मणी कहीं हमारी आसक्ति है नहीं अनाशक्ति वाले ऐसे व्यक्ति से प्रीति करके अंत में तुम पछताओगे ये कह रहे हैं और श्री रुक्मणी जी ने इस अनाशक्ति को दिखाने के लिए श्याम सुंदर ने जितने भी अपने दोष दिखाए रुकमणी ने उन सबने दोषों को सभी दोषों को गुणों के रूप में कहीं परिणत कर दिया और उनकी गुणों के रूप में व्याख्या कर दी बिल महाराज चाहेगा वो जिसमें कोई कमी होगी जिसमें कोई कमी होगी ही नहीं वो चाहेगा इसलिए आप तो निष्किंचन है जहां खंडन भी करना है वहां भी बड़े पोलाइट वे में खंडन किया बड़े विनम्रता के साथ में रुक्मणी जी खंडन कर रही हैं। बोल महाराज और सब बात तो आपने थोड़ा विचार करके कही होंगी एक बात जल्दी जल्दी मैं बिना विचार किए कह दी है, देखिए कितनी विनम्रता है खंडन भी कर रही है तो कितनी शीलता के साथ में खंडन करती हैं कि महाराज एक बात शायद आपने विचार करके नहीं कही कि रुकमणी हमने तुम्हारे साथ में विवाह क्या कर लिया आपत माल मैं जानती हूं आपने आफत नहीं पाली है आपने ये दुष्ट राजाओं का जो खंडन किया है वह उनके न मेरा विवाह न तो दुष्ट राजाओं के मान मर्दन के लिए किया और न मेरे ऊपर कोई क्षमा करना आपने एहसान किया दोनों चीजें नहीं न तो मेरे ऊपर कोई एहसान किया मैं दुष्ट राजाओं को दंड देने के लिए या नीचा दिखाने के लिए आप उनका खंडन कर रही हैं तथा तब, तो तब मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए ही आपने मुझे इतने राजाओं के बीच में हरण किया है मेरे प्रेम के कारण आपका हरण है ये मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है कितनी विदम्रता के कि साथ में ये बात जो इतनी कड़वी बात थी उसको कितने विरम विनम्रता के साथ में रुक्मणि जी ने कही प्रस्तुत किया परंतु यहां पर सीधा सीधा श्याम सुंदर के ऊपर आक्षेप है कि कितव योशिता अरे छलिया कौन प्रिया को रात्रि के समय त्याग करेगा अनुराग के समय जब उसके प्रेम का आस्वादन प्राप्त होना चाहिए उसके प्रेम को आदर देना चाहिए समय त्याग करके तू अपने आप को ही ठगा रहा है तो ये कहीं अंतर है ऐश्वर्य ज्ञान होने पर शुद्ध प्रेम का वो माधुर्य वो भर्सना प्यारे की भर्सना प्यारे के स्प्रति जो मान है वह मान उस प्रकार से प्रकट नहीं हो सकता है जैसा मान शुद्ध प्रेम में प्रकट होता है यदि कहीं दूसरे के मान किया जा रहा है तो उस मान में कहीं ना कहीं स्वार्थ की उपाधि लगी हुई है कि कल्प के फूल कल लाकर के ला मुझे दो उपाधि हो गई पंत यहां पर ब्रिज में केवल प्यारे की सुख के लिए ही मान किया जा रहा है वहां अपना स्वार्थ नहीं है यहां पर कोई भी चीज मांगी जा रही है तो प्यारे को सुख मिलेगा इसके लिए ही मांग किया जा रहा है तो प्रिया यदि कौरे भर्सन वेदस्तुति हरि हरे मोर मन प्रिया यदि मांग करके भर्सना करती है तो वेदस्तु से भी बढ़कर के व को आकर्षित करने वाला है सर्वोत्तम भजन एहार सर्व भक्ति जिन अत कृष्ण कहे आम तोमार ऋणी ब्रिज गोपिकारोहों में सर्वोत्तम भक्ति परिपूर्ण रूप से विराजमान है जिसने सर्व भक्ति जिनी सभी भक्तियों को जीत लिया है सारी भक्तियों को मैं शांत दास से सख्ते इन चारों भक्तियों को जीत लेने वाली सर्वोत्तम भक्ति इन ब्रिज गोपी कारणों की ही है जिन्होंने सर्व भक्ति जिनी सभी भक्तियों को जीत लिया है अतव कृष्ण कहे अमी तुम अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हो करके ही विराजमान हूं न पारे हम निर्वध्य संयुजाम दुर्जर्ला साधुना हे गोपियों मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि ये था माम प्रपद्यंतेम सजाम आपके सामने मेरी खंडित हो गई सब जगह तो चल गई कोई पहलवान था सब पहलवानी हाके धीम धपड़ दिखाए क्या है कोई मेरे बराबर आ जाओ मुझसे कुश्ती लड़ लो सब जगह चैलेंज देता हुआ डोले कभी कभी शेर को भी सवा मिल जाते हैं एक सवा मिला क्या राय अजीत साहब आपसे कौन लड़ सकता है आप तो बहुत बड़े हैं आप सब जगह मीडिया में छाए हुए हैं आपसे कौन बराबरी करेगा आप तो सर्वोत्तम ही हैं हम तो बस आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आपके साथ में एक यदि हम फोटो खिंचवा लें तो उसको एनलार्ज करा करके अपने ड्राइंग रूम में खूब बड़ा सा सजा करके उसको मड़वा करके रखेंगे इतनी सी कृपा कर दो वो अरिमानी बोला अच्छी बात है कहा है तुम्हारा फोटोग्राफर बिल बिल्कुल तैयार है फोटोग्राफर ने पूरा सेट लगाया जैसे कहा कि हाँ अब हाथ मिलाइए इन्होंने हाथ मिलाया फोटोग्राफर ने जैसे ही क्लिक दबाया उस पहलवान ने उस बड़बोला पहलवान के हाथ को इतनी जोर से दबाया कि उसकी तो पहुंची उतर गई चिल्लाते हुए बोला अजी छोड़िए छोड़िए न पारे हम न पारे हम मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं ऐसे ही श्री श्याम सुंदर की ये दीन धप्पड़ दीन धसर सब जगह तो चल रही कि ये यथाम प्रकट जनते परंतु गोपियों के आगे आकर के श्याम सुंदर को कहना पड़ा कि न पारे हम न पारे आपके प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता हूं आप निर्वध्य संयोजन अहितु तो की निर्वध्य माने जिसमें कोई उपाधि नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं है जिसमें कोई लोभ नहीं है माने निंदनी कोई भी निंदनीय अंश जिसमें नहीं है ऐसा संयोजन ऐसा संयोग मेरे साथ में आप करने वाली है। सो करती हैं करती हम फिर गोपियों आपने मेरे ऊपर जितने उपकार किए उन उपकारों का बदला देना तो बड़ा कठिन सही सही बात तो ये है कि सुधु कृत्यम मैंने जो आपके प्रति असाधु कार्य किया है अर्थात आपको हैरान किया उसका भी उच्चारण करने में भी अब मुझे संकोच हो रहा है आपके उपकार का प्रत्युपकार करना तो बहुत दूर की बात है वो तो उससे तो ऋण हुआ ही नहीं जा सकता है परंतु स्व असाध कृत्यम स्वसाध कृत्यम मैंने अपना जो आपके प्रति असाधु किया मैंने आपका जो अपराध किया है उस अपराध से भी मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं स्वसाध कृत्यम विविधा हिशाप वह इस समय तो मैं मनुष्य स्वरूप में विराजमान हूं यदि देवताओं की आयुष्य मनुष्य लीला में कह रहे हैं कि देवताओं के आयुष भी मुझे मिल जाए तब भी मैं आपके उपकारों की बात बहुत दूर अपने अपकारों का उच्चारण माप्त करने में भी अब लज्जा का अनुभव कर रहा हूं इतने अपकार मैंने आपके किए हैं कि मैं उनके लिए भी क्षमा प्रार्थी होने में भी अब क्षमा प्रार्थना में भी लज्जा का अनुभव कर रहा हूं जामा भजन दुर्जर गैरी श्रृंखला में अनंत कोट ब्रह्मांडों में अनंत कोट अपने भक्तगण उन सबों का एक क्षण के लिए भी पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता हूं परंतु तो आपने दुर्जर गृह श्रृंखला को भी जिसको काटा नहीं जा सके ऐसी गहरी श्रृंखला को भी आपने काट दिया और काट करके उन श्रृंखलाओं को तोड़ करके आप जिस समय आई हो उस समय पता लगता है कि आपका प्रेम कितना बड़ा है हाथी यदि बहुत बड़ी अर्घला को बहुत बड़ी श्रृंखला को तोड़ करके अर्घला को तोड़ करके श्रृंखला को चुरमुर करके तोड़ करके यदि आए और कोई श्रृंखला उसके पास में पैरों में बधी हुई रह जाए और बीच में से जहां कड़ी सबसे ज्यादा कमजोर है वो कड़ी टूट जाए तो कुछ जंजीर उसके पैरों में है घटती हुई आगे आएगी ऐसे ही आप दुर्जर गे श्रृंखला को भी तोड़ करके आई हो फिर जब लौट करके जा रही हो वो लौट करके जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाथी की जंजीर कहीं जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी थी वहां से टूटी फिर वह कहीं लौट करके आती है हाथी लौट करके अपने घर जाता है ऐसे ही दुर्लभता व्यूमानता इसको दिखाई रखने के लिए आप पर भाव धारण करके मिल रही हो परंतु जब मिल रही हो उस क्षण आप में परम समर्पण प्राप्त है श्री श्री लाल जी जब तक निकुंज मंदिर में घुसे नहीं योग पीठ में घुसे नहीं तब तक तो इन गोपिका ग्रहण में पर है और जब निकुंज मंदिर में घुस गए अष्ट सखियों से सेवित होकर के श्री गोविंद विराजमान है दिव्य दम्दारण्य कल्प्रमा श्रीमद रत्नागर रत्न सिंहसन अस्त श्रीमद राधाश्वीन गोविंद देव प्रेषाली भी मांगो उस समय न लालजी के हृदय में यह विचार है कि गोपियां पराई हैं न गोपियों के हृदय में विचार है कि हम पढ़ाई हैं न सखियों के विषय में विचार है कि ये पढ़ाई है उस समय ये ही हमारे परंपरा में आराध्य और इनको मिलन कराना यही हमारा एकमात्र लक्ष्य तो वहां परम सूयता सहज में ही प्रकट हो जाएगी जब तक निकुंज मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो पीठ में प्रवेश नहीं किया तब तक पर की अभाव है अन्यथा परम सूयता वो भी दाम्पत्य कहीं किसी उपाधि के कारण प्राप्त होने वाला ब्राह्मण यज्ञ अग्नि और समय विधि इनके उपाधियों के द्वारा प्राप्त होने वाला वह दाम्पत्य नहीं है बल्कि वह परम सूय सिद्धांत तो जो परमश्री यात्र है वही उस समय एकमात्र प्रकट होता है जब लीला शक्ति ही प्रियालाल दोनों को होश दिलाती हैं, याद दिलाती हैं कि इस समय गोष्ट में लौटने का समय हो गया या इस समय सखागण व्याकुल हो रहे हैं और ढूंढ रहे हैं ढूंढते हुए वे कहीं आस ही इस योगपीठ के निकुंज के बाहर कहीं चक्कर लगा रहे हैं उस समय प्रियालाल दोनों को होश आता है क्या है कहीं कोई देख न ले कहीं बदरिया जब याद दिलाती है तब उनको होश आता है कि अरे प्रातःकाल हो गया और कोई वृद्धा मैया युना जी में स्नान करने के लिए लठिया टेकती हुई आ रही है कहीं कोई देख नहीं ले इसलिए फिर चिंतित होकर के कुंज भंग होता है कुंज में श्री प्रियालाल दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं अन्यथा जब कुंज में विराजमान है उस समय परम श्रीयात्म में कहीं कोई अंतर नहीं है वहां प्यारे की जो सेवा हो रही है वो सेवा परम धन सर्वस्व हो करके ही एकमात्र सेवा मूल रूप में विराजमान है तो, तो दुर्जर्य श्रृंखला का आपने त्याग किया मैं अनंत कोटी ब्रह्मांड में स्थित अनंत कोटी भक्तों का त्याग नहीं कर सकता हूं उनका भी स्मरण रखता हूं परंतु तो आप सबका त्याग करके मेरा सेवन करते हुए मेरा कल्याण करते हुए विराजमान हैं, तब प्रतिया तो साध होना हे गोपियों आपके एहसान मेरे ऊपर इतने हैं उपकार इतने हैं कि मैं उन उपकारों का प्रत्युपकार नहीं कर सकता हूं ऋण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऋण के मूल को चुकाना तो बड़ा दूर उसके ब्याज के ब्याज को भी नहीं चुका सकता हूं जब उत्तमन अधमर्ण के ऋण को नहीं चुका सके तब अंत में उसकी निस्तार का एक मात्र उपाय रह जाता है वो उपाय क्या है कि वह पुत्र के चरणों को पकड़ ले साहूकार के चरणों को पकड़ ले कर्जदार साहूकार के चरणों को पकड़ और कहले भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है अब मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूं इसी प्रकार से श्याम सुंदर श्री विश्वहन नंदनी के चरणों को पकड़ते हुए आप कह रहे हैं बोल मैं मेरी सामर्थ्य नहीं है कि आपके ऋण को चुकाना मूल कैपिटल को चुकाना तो बड़ी दूर की है। बात है ब्याज के ब्याज को भी चुका पाना मेरे बस की बात नहीं है अतः प्रतियातु साधुना अब आपकी साधुता का ही एकमात्र आश्रय मेरे पास में है आप अपनी साधुता का प्रदर्शन करते हुए मुझे क्षमा कर दो मेरे ऋण को चुका चुका दो पूर्ण कर दो क्षमा कर दो तो मुझे कहीं कल्याण की प्राप्ति हो सकती है मैं इस ऋण से उण हो सकता हूं अन्यथा उण नहीं हो सकता और उस समय यदि वह उदार साहूकार का उत्तम उस अधमर्ण के ऋण को क्षमा कर दे तो अधमर्ण का एकमात्र कर्तव्य रह जाता है कि वह उस उत्तम मणि की खाति को सारे जगत में फैला दे कि भाई हमारे सेठ जी ऐसे हमारा तो उनके ऊपर इतना ऋण था परंतु उन्होंने हमारे इतने बड़े ऋण में एक पैसा भी नहीं लिया एक पैसे की भी मांग नहीं की और उन्होंने हमारे ऋण को माफ कर दिया तो अभमय का ये कर्तव्य हो गया कड़ीदार का कर्तव्य हो गया वह साधुकार के यश को सर्वत्र फैला दे गोपियों मुझे भी आपके यश को फैलाने के लिए साधु, ना, एक साधु ना माने पुरुष आकार धारण करके जन्म लेना पड़ेगा कोई संन्यासी बनकर के कोई पुरुष साधु वेश धारण कर किया हुआ ना माने कोई नाकृत पुरुष जो स्वरूप है उस पुरुष स्वरूप को धारण करके मैं अवतार धारण करना पड़ेगा जिससे आपके यश को सर्वत्र सर्वत्र मैं फैला दूं आप अपनी साधुता से प्रति मेरे कार्य को क्षमा कर रही हो और मेरा कर्तव्य है कि साधु ना साधु नराकृति स्वरूप धारण करके कोई गौर भाव और कांति उससे युक्त हो करके पुरुष स्वरूप धारण करके मैं आपकी कीर्ति को जगत में फैला दूं और जगत में फैला करके उस भाव कांति से युक्त हो करके मैं आपकी महिमा का गायन करूंश्य वापादरता आदर्श नाम मर्महताम करो तो वा यथा तथा विद्वधा तो लंपट मत प्राण नाथस्त सर ना आपकी कीर्ति का मैं गायन करूं आपकी साधुता ही मेरे ऋण को मुक्त करने का एकमात्र उपाय है और मेरा यह सहज कर्तव्य है कि मैं भी साधु पुरुष स्वरूप धारण करके स्त्री स्वरूप धारण करके संपक्त घूम नहीं सकता हूं इसलिए कोई पुरुष स्वरूप धारण करके कहीं भी दुष्टों के बीच में भी गमन कर सकता हूं इसलिए साधुनाशम धारण करके पुरुषों धारण करके मैं जब प्रकट होऊंगा तो आपकी कीर्ति को गायन करने के अतिरिक्त मेरे लिए कोई दूसरा कर्तव्य नहीं होगा गौर हरी तो प्रतिहात साधु न पारे हम निर्वध्य संयोजान आपका दोष रहित संयोज्ञान माने मेरे साथ में मिलन है सहज मिलन है सु साधु कृत्यम तो आपके तो साधु कृत्य इतने हैं उपकार इतने हैं कि उनका मैं बदला नहीं दे सकता हूं परंतु तो अपने असाधु कृत्य का मुख से वर्णन करने का भी अब मुझ में हिम्मत नहीं है कहां तक वर्णन करूँ इतने असाधु कृत्य मैंने किए हैं आपके प्रति कि उनका वर्णन नहीं कर सकता हूं तो स्वसाधु कृत्यम के दो तरह से अर्थ आपका साधु कृत्य है और मेरा असाधु कृत्य है विविधाय शाप देवताओं के आयुष्य में मिल जाए तब भी मैं उसको पूरा नहीं कर सकता हूं या माँ भजन आपने मेरा भजन करते हुए दुर्जगर गेह श्रृंखला का त्याग किया परंतु मैंने आपका भजन करते हुए अपनी गाय अपने गोप अपने माता पिता इनका त्याग कर सकने में मैं समर्थन नहीं उस श्रृंखला को भी तोड़ना यह आपके प्रेम की महिमा को प्रकट करता है क्योंकि श्रृंखला का जो भाग हाथी के पैरों में अटका हुआ हुआ चल रहा है वह हाथी की ताकत का ही प्रमाण होकर के विराजमान है ऐसे ही हम गोपकारगों का ग्रह के प्रति जो आसक्त होना ग्रह के प्रति जो पुनः लौट करके जाना यह आपके प्रेम को तोड़ करके हम आई इसका प्रमाण हो करके विराजमान है समृच तद उसको सम्यक प्रकाश से काट करके तद्वा वृक्ष का साधना आपके ऋण का हम उपकार नहीं कर प्रत्युपकार नहीं कर सकती हैं कर सकते हैं इसलिए आप ही अपनी साधुता से हमारे उस ऋण को क्षमा करें और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि यदि उत्तमर्ण अधमर्ण के ऋण को क्षमा कर दे तो वह उसकी कीर्ति को सारे जगत में विस्तार कर दे तो आपकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए उस राधा भाव दुत से युक्त होकर के आपके राधा भाव की सर्वश्रेष्ठता का स्थापन करने के लिए मुझे भी साधु ना साधु नराकृत स्वरूप धारण करना पड़ेगा ऐश्वर्य ज्ञान ही केवल भाव परम प्रधान पृथ्वी पे भक्त ना उद्धव समान केवल अभाव व ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है पृथ्वी पर उद्धव जैसा कोई विद्वान नहीं है उद्धव के समान कोई भक्त नहीं है परंतु उद्धव इन गोपिका के चरणों की धूल वंदना कर रही इसलिए केवल केवलाभाव की प्रधानता होने के कारण उद्धव भी इन गोपियों की वंदना कर रहे हैं कि यार पद धूल करें प्रार्थन गोपियों की चरण धूलि की प्रार्थना करते हैं स्वरूप संगपाइल पाये सब शिक्षा स्वरूप गोस्वामी के साथ में बैठकर के मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है उद्धव कह रहे हैं आसा महो चरण जुशाम हम श्याम वृंदावन या दुस्ते पथम भेजूर मुकुंद पदवीन श्रुतभे आसाम हाथ जोड़ करके अपनी दोनों तर्जनियों से गोपिकागणों के चरण की ओर संकेत करते हुए श्री उद्धव कह रहे हैं आसाम मेरे सामने ये जो गोपिकागण खड़ी हुई हैं आसाम इनकी तो तर्जनी संकेत हाथ जोड़कर के तर्जनी द्वारा संकेत करते हुए गोपियों के चरण की ओर देखते हुए तर्जनी को झुकाते हुए शिव उद्धव कह रहे हैं कि आसाम अहो चरण रेणु जुसाम आम से आम ये वृंदावन के वृक्ष परम परम धन्य है जो इन चरणों की चरण रेणु को ग्रहण करने का इनको सौभाग्य मिला वृंदावन की कोई गुलम लता औषधि हो करके मैं उत्पन्न हूं जिसमें फूल ही उसका नाम है गुल्म। लता उसे जिसको ऊंचा चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत हो वृक्ष की जरूरत हो उसका नाम है लता और औषधि का तात्पर्य है कि जो सब प्रकार से कहीं न कहीं रोग का कोई न कोई रोग का वह उपाय होकर के विराजमान तो गुल लता और औषधि इनमें किसी में भी मुझे जन्म प्राप्त हो सबसे पहले अभिलाषा कर रहे हैं काय के गुल्म की क्योंकि वो नीचा है झाड़ी जो है वो झाड़ी नीची है इसलिए गुल्म की प्रार्थना कर रहे हैं उससे कुछ ऊंची जो है वो है लता तो लता से कुछ ऊंचा वनस्पति तो क्रम क्रम करके तो सबसे पहले जो अभिलाषा की यदि ये नहीं, नहीं मिले तो ये ये नहीं मिले तो एक तीसरे विकल्प के रूप में जो वनस्पति है उनके रूप में शुरू शुरू में जो प्रार्थना की जा रही है वो गुल नाम वृंदावन के तंका बन करके वृंदावन ब्रन, के गुल बनकर के झाड़ी बनकर के मुझे जन्म की प्राप्ति हो जो चरण रेणु रेणुम इन गोपिकागणों की चरण रेणु की को सेवन करने वाले हैं या जन स्वजन आर्य पथम चेहित इन गोपिकागणों ने दुष्तेज स्वजन आर्य पथ भी त्याग करके भेज मुकुंद पदवी श्री श्याम सुंदर के चरण के पास में बंशी ननाद सुनते ही दौड़ी हुई चली आई कितबाजी कितवाजी ऐसा कहती हुई जो दौड़ी हुई चली आई हैं तो भेजो मुकुंद पदमी मुकुंद कहकर के जो परम सुख के आश्रय होकर के विराजमान मुकु शब्द के दो अर्थ हैं मुकुमाने मुक्ति और मुकुमाने आनंद जो आनंद प्रदान करे उसका नाम है मुकुंद या जो मुक्ति को प्रदान करे उसका नाम है मुकुंद मुकु को जो प्रदान करें उनका नाम मुकुंद या आनंद को जो प्रदान करें तो सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा आनंद नहीं है तो भेज मुकुंद श्रुति तो केवल ढूंढती ढूंढती है प्राप्त नहीं कर रही है ब्रह्मज्ञान श्रुति के द्वारा उनकी खोज जारी है पंथ प्राप्त नहीं कर सकी पंथ इन गोपियों ने श्याम सुंदर की थान लगा करके उनको पकड़ भी लिया और पकड़ करके उनकी सेवा भी करी इनको ये सौभाग्य मिला तो श्रुतियों के द्वारा जो भ्रमज्ञ मात्र हैं, खोजे मात्र जा रहे हैं उनको इन गोपिकागणों ने प्राप्त भी कर लिया है ऐसी इन गोपिकागणों की चरण रज को जो अपने मस्तक के ऊपर धारण कर रहे हैं सबसे पहले मेरा मेरी पसंद है कि उन गुरुओं के बीच में मुझे जन्म मिले कारू होकर के जो विराजमान है उनके बीच में मुझे जन्म मिले फिर आगे करे कहीं लता औषधि होकर के वृक्ष होकर के भी मुझे जन्म की प्राप्ति हो और आसान कहकर के सामने जो गोपेटागर है उनकी वंदना करते हुए उद्धम कह रहे हैं और हे श्री ब्रह्वाचार्य हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान ऐसे श्री स्वर्म दामोदर की महिमा का गायन किया कि उनके द्वारा मुझे प्रेम की प्राप्ति हुई। गोपी भाव उसकी की प्राप्ति प्राप्ति हुई, हुई उसकी तो हरदास ठाकुर की कह रहे हैं कि भाई ये भाव हरदास ठाकुर का नाम क्यों लिया बोले सर्वोत्तम वस्तु है राज का प्रेम राज का प्रेम का भी सार क्या है बोले प्रेम विलास विवर्थ उस प्रेम विलास विवर्थ की प्राप्ति केवल राधिका में है कहीं दूसरी जगह है नहीं तो फिर जो चीज हमको प्राप्त नहीं है उसकी बात मत करो जो तुमको मिलेगी नहीं राधिका प्रेम राधिका में ही है नाम सदृशी बजे उनके समान कोई दूसरी है नहीं तो जो दूसरी हो नहीं सकती फिर उसकी बात मत करो बोल नहीं नहीं वो मिलेगा वो मिलेगा कैसे बोल मंजिन भाव धारण करने के द्वारा और मंजरी भाव की प्राप्ति किसके द्वारा होगी बोलिए मंजरी भाव की प्राप्ति होगी लीला में कृष्ण नाम का जप करने पर लीला संबंधी कृष्ण नाम का जप करने पर कृष्ण स्मरण जन्म चाष्य प्रेष्ट निज समीतम तत्त कथा चा कुरिया तो निज समीहित अपने भाव के अनुरूप जिसको हम चाह रहे हैं उस भाव के अनुरूप यदि नाम को ग्रहण किया जाएगा तो उस प्रेम की प्राप्ति होगी और उस साधन को बताने वाले कौन हैं शहरदास ठाकुर की जय तो अभी तक तो प्रेम का वर्णन किया प्रेम की महिमा का वर्णन किया तो प्रेम की महिमा का वर्णन करने वाले सिद्धांत का वर्णन करने वाले श्री सार्वभ भट्टाचार्य हैं श्री अद्वैताचार्य है भक्ति तत्व की महिमा का राधिका तत्व की महिमा का वर्णन करने वाले रायराम हैं राधिका प्रेम के रहस्य का वर्णन करने वाले और उनकी महिमा का राधिका प्रेम का वर्णन करने वाले मेरे सामने श्री स्वरूप दामोदर हैं परंतु उस सर्वोत्तम राधिका प्रेम को प्राप्त कैसे किया जाएगा वो है एकमात्र आनुगतिमयी रागन का भक्ति को और रागन भक्ति का मुख्य साधन कौन है बोले स्व नाम को ग्रहण करना और स्व नाम को ग्रहण करते करने वाले कौन है श्री हरदास ठाकुर उसका प्रचार करने वाले के हरती हरा प्ररोक्ता तस्या संबोधन हरे जो श्याम सुंदर के चित्त का हरण कर ले उसका नाम है हरा मंगो हरा राधानंद और उनके संबोधन में हरे शब्द का प्रयोग हो रहा है कृष्ण जो आकर्षण करे बंशी बजा करके आकर्षण करे फिर टेहे वचन बोन करके तो गोपियों लौट जाओ लौट जाओ गोपियों के भीतर के छिपी हुई व्याकुलता को मिलन की प्रार्थना को उनके जुवा के द्वारा मुख्य द्वारा प्रकट करवा ले उसका नाम है कृष्ण जो गोपियों के भाव का आकर्षण करके प्रकट कर दे कृष्ण को जो अन्य जितने भी गोपी युथेश्वरी उन सबों को छोड़ करके श्री प्रिया जी का आकर्षण करके एकांत में रास में प्रिया की महिमा को दिखाने के लिए जो आकर्षण करके ले जाए उनका नाम कृष्ण जब गोपी उनको ढूंढ रही है उस समय श्री कृष्ण के गुण और नाम नाम और गुण यही मुख्य एकमात्र साधन है तो जो अपने कृष्ण नाम कृष्ण गुण उनके द्वारा कहीं आकर्षित हो करके गोपियों के सामने प्रकट होता है ताशाम आविर्भुरी स्नेह महान मुखाम उसका नाम कृष्ण फिर सब गोपिकागरणों के दुख को दूर करने के लिए गोपिकागरणों ने जब प्रश्न किया भजते को भजे वो कौन न भजते को भजे वो कौन भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन उस समय अपने हृदय के भाव को जो सामने प्रकट कर देता है वो है कृष्ण वे हैं परम अभिनाम मनोहर सुंदर राम अभिनाम तू कहते जो विराजमान अपने हृदय के कोमलतम भाव को भी जो प्रकट कर दे और जब रुगन करने लगे श्री प्रिया प्यारे को अपने हृदय से लगा करके धैर्य दे रही है प्यारे, अम नहीं, अम नहीं। अब नहीं नहीं अब अब अब बस बहुत बहुत हो हो गया गया ज्यादा दीनता आवश्यकता नहीं है इतनी दीनता मत दिखाओ प्यारे तुम्हें सोगन है मेरी ऐसी दीनता मत दिखाओ मत दिखाओ ऐसा कहकर के प्यारे को अपने हृदय में धारण करते अपने अंक में धारण करके प्रिया जिस समय निकुंज मंदिर में ले जाए प्यारे की जब धोखनी बैठे वो जो रुदन हो रहा है वो रुदन जब शांत हो तब स्वयं ही श्री प्यारे को आकर्षित करके रास मंडल में प्रवेश कराने वाली अभिराम होकर के रास मंडल में प्रवेश कर, कराने वाली जो विराजमान हैं वे श्री हरा और जो कृष्ण का भी आकर्षण करें वे हो कृष्ण स्वयं प्यारे से अपनी ओर से प्रार्थना करें कि प्यारे रास बे को तो वो अधिक उत्साह चलो चले मिल कुंज में कुंज भवन की राह स्वयं रास में प्यारे को प्रवृत्त कराए ऐसे जो परम अग्राम श्याम सुंदर को जो हरा हो करके रास में हरण करने वाली रास में लाकर के करके मांग और रास में भी सब गोपकारगणों के संदेह उनके ईर्षा भाव का हरण करने वाली होकर के जो हरा होकर के विराजमान वे श्री किशोरी जी उनके उस महामंत्र के माध्यम से श्री प्रिया और श्री लाल इनके प्रेम की अपूर्व मधुरमा को प्रकट करने वाले उनके स्वरूप को प्रकट करने वाले यदि कोई हैं तो वे कौन हैं बोले हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान हरिदास ठाकुर महाभागत प्रधान होकर के विराजमान हैं दिन प्रतिदिन लय हो तीन लक्ष्य नाम दिन प्रतिदिन जो तीन लाख नाम लेते हैं माया भी जिनके सामने पराजित होकर के भाग गई कभी किसी बेषा को भेजा गया वो भी जिनके सामने पराजित होकर के उनकी शिष्या बनकर के विराजमान हो गई ऐसे जो श्री हरिदास ठाकुर उनका क्या कहना नामेर मेहमा आमितारिखिल नाम की महिमा को मैंने सीखा कि यदि उस परम प्रेम को प्राप्त करना है तो परम प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र सबल साधन है लीला परक नाम और नाम करते हुए कहीं लीला का चिंतन एक एक शब्द में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहीं कहीं प्रत्येक शब्द में हरे राम श्री प्रिया की महिमा उसे पूरी लीला का रास लीला का जो चिंतन है उन चिंतन को करते हुए जो नाम ग्रहण करते हुए विराजमान है वे ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान नाम की महिमा को के नाम नामी को प्रकट करने वाला नाम प्रेम का दान करने का एकमात्र साधन जैसा नाम ग्रहण करेंगे वही लीला में प्रवेश हो जाएगा यदि कोई नारायण नाम को ग्रहण करेगा तो बैकुंठ में प्रवेश हो जाएगा यदि कोई राम नाम को ग्रहण करेगा तो अयोध्या जी में प्रवेश हो जाएगा साकेत में प्रवेश हो जाएगा यदि कोई द्वारकाधीश नाम को ग्रहण करेगा तो द्वारका प्रकरण में प्रवेश हो जाएगा और यदि कोई नुकुंज विहारी का नाम ग्रहण करेगा कृष्ण हरे अभिराम मनोरम इन नामों को ग्रहण करेगा तो उसे श्री नवृत्त में भी प्रवेश प्राप्ति हो जाएगी नाम ही स्वरूप को दान करने वाले होकर के विराजमान है ये नाम की महिमा हरदास ठाकुर से मैंने सीखी है नाम की महिमा को जाना और आचार्य रत्न आचार्य निधि पंडित गदाधर और किन किन का वर्णन करूं आचार्य रत्न आचार्य निधि आचार्य रत्न जो के महाप्रभु के संन्यास में भी साक्षी रहे पांच जने उनमें आचार्य रत्न भी एक रहे आचार रत्न आचार्य निधि श्री गदार पंडित श्रीमंत महाप्रभु के स्वरूप होकर के विराजमान श्री जगदानंद स्वरूप दामोदर जो श्रीमंत महाप्रभु के शयन के समय पहले दार बनकर के विराजमान रहे, क्योंकि इनकी नींद बड़ी जल्दी खुल जाती है महाप्रभु तीन तीन परकोटो को पार करके जाने कैसे रात में निकल करके जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर गई गयाओं के बीच में कहीं मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं सबको आश्चर्य हो रहा है कि निकले तो निकले कैसे द्वार तो बंद है तीन दिन परकोटा गंभीरा में और निकल कैसे गए उस समय शंकर पंडित उनको कहीं नियुक्त किया गया कि इनकी उम्मीद बड़ी कमजोर है जरा से आठ में जग जाते हैं वहां पर अपने गुफा में किसी को सुवाते नहीं है अपने कमरे में किसी को सुवाते नहीं सुरा में तो द्वार के ऊपर शिवशंकर पंडित विराजमान है बकरेश्वर जिनके अपूर्व भक्ति और उनके द्वारा देवानंद पंडित उनको भक्ति का उदय हुआ उनकी सेवा की तब देवानंद पंडित को भक्ति की प्राप्ति हुई काशीश्वर जिनके भवन में श्री महाप्रभु रहे गंभीरा काशीश्वर का ही घर है वहां पर भवन में उनके किनारे पर ये रहे श्री मुकुंद महाप्रभु के बाल सखा हैं वासुदेव मुरारी और जितने भी भक्तगण हैं वे सब उनका मैं कहा तक वर्ण करूं कृष्ण नाम प्रेम कर जगते प्रचार ये सब लोग कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं यह स्वभाव संग कृष्ण भक्ति अमार इन सबके संग में ही मुझे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई है इन संतों के संग के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है निज साधन है घेरा और साध संग है पहरा उसके द्वारा ही मुझे भक्ति की प्राप्ति हुई भट्ट हृदय दृढ़ अनुमान जाग श्री बल्लभा के हृदय में कहीं पांडित्य महाप्रभु को पंडित समझ कर के पांडित्य के द्वारा के विद्वान बिजाना दि विदन परिश्रम विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जानता है मूर्ख लोग तो विद्वान के परिश्रम को जान नहीं पाएंगे परंतु जिसने पढ़ा है उसको पता लगेगा कि कितना परिश्रम किया होगा तब इतनी विद्वत्ता इनमें विराजमान है तुम श्री बल्लभाचार्य जी महाप्रभु के पास में आए हैं ये विचार करके कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं मेरे परिश्रम को जानेंगे परंतु श्री महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि पांडित्य मुख्य वस्तु नहीं है मुख्य वस्तु कहीं भाव है आपके हृदय में जो भाव विराजमान है मेरे हृदय में जो भाव विराजमान है वह भाव ही मुख्य है मैं तो अपने पांडित्य को छोड़ रहा हूं छोड़ चुका हूं परंतु आप यदि पांडित्य का कहीं प्रदर्शन करते हुए कहीं पांडित्य के बल पर शास्त्र ज्ञान के बल पर आए हैं तो शास्त्र ज्ञान मुख्य वस्तु नहीं है मैं जानता हूं कि आपके हृदय में विराजमान जो भक्ति है वा पुष्ट भक्ति ही परम परम उपास्य तत्व होकर के विराज मान इस प्रकार श्री कह रहे हैं कि भट्टे हृदय दृढ़ अभिमान जान श्री वल्लवाचार्य चरण के हृदय में अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए कि महाप्रभु हूं मेरे पांडित्य की प्रशंसा करेंगे इस कारण आए हैं परंतु तत्व तो तो तो वो मुख्य वस्तु नहीं है मुख्य वस्तु है कहीं रसिकता वही मुख्य उपास्य होकर के आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है और उसी का ध्यान दिलाने के लिए शिव महाप्रभु ये कह रहे हैं और इतनी रस का वर्णन किया आमी से वैष्णव सिद्धांत तो सब जानी आमी से भागवत अर्थ उत्तम तो बखाने भट्टे मनते छिले दीर्घ गर्भ श्री वल्लवाचार्य जी कहीं ये विचार कर रहे हैं कि आमी तो वैष्णव सिद्धांत सब जानी मैं वैष्णव सिद्धांत को जानता हूं और श्री बल्लवाचार्य जी की जो सुबोधि जी उन सुबोधनी जी में जो अपूर्व विद्वक्ता शास्त्र का ज्ञान और मीमांसा का जितना गंभीर चिंतन श्री भल्लाचार्य जी की सुबोधी चिन्ह प्राप्त है वो अद्भुत है कि केवल भागवत लोगों के लिए ही भागवत नहीं है वह विद्वत्त जनों के लिए भी श्रीमद भागवत है जहां आत्मिक ख्याति जो अख्याति आदि जितने भी पांच प्रकार की ख्याति हैं उन पांच प्रकार के ख्यातियों के द्वारा बुद्धि बुद्धि के द्वारा उन पांच ख्यातों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उन सब का श्री ने के अनुसार तीर्थ विवेचन किया, इसलिए पांड्य की पराकाष्ठा वो श्री बल्लवाचार्य जी की टीका में प्राप्त है और रश्मि परिपूर्ण रूप से विराजमान है पांच भट्ट मोनित छिले यही दीर्घ गर्भ के मीमांसा का जैसा विवेचन मेरी टीका में हुआ है ऐसा मीमांसा का विवेचन कहीं दू चके नहीं है तर्क का ऐसा विवेचन नहीं है महाप्रु दिखा रहे हैं ठीक है तर्क बहुत अच्छी बात है परंतु वह तर्क विद्या के प्रकाशन मात्र के लिए नहीं होना चाहिए वह उसी प्रकार होना चाहिए जिससे कि कहीं रस का पोषण हो रस के लिए वह उपयोगी होकर के विराजमान है इस बात को कहीं श्रीमन महाप्रभु ने विशेष रूप से प्रकाशित किया कि पांडित्य प्रदर्शन मात्र भागवत का तात्पर्य नहीं है भागवत का तात्पर्य कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति ही एकमात्र है सेवा फल ही मुख्य फल है इस बात का निरूपण किया तो भट्टे मन छिले आमी से वैष्णव आमी से वैष्णव सिद्धांत सब जाने यदि कोई ये मन में विचार करे कि मैं वैष्णव सिद्धांत को पूरी तरह से जानता हूं मैं ही भागवत के उत्तम अर्थ को बखान कर सकता हूं इस अभिमान का भी त्याग करना चाहिए क्योंकि भागवत और कृष्ण दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान कृष्ण सम भागवत अपूर्व होकर के विराजमान है प्रतिश्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय कृष्ण सम भागवत विभू अक्षय प्रतिश्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय श्री भागवत कृष्ण के समान ही है विभू हैं अव्यय होकर के विराजमान हैं प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द में वह नाना अर्थों को प्रकट करती हैं। इसलिए कोई यदि यह कहे कि इसके परे भागवत का अर्थ हो ही नहीं सकता है ऐसा कभी भी विद्वान जन कभी नहीं कहेगा इसलिए श्रीमद भागवत प्रति श्लोक प्रति अक्षर में नए नए अर्थ का बखान करती हैं। इस भाव को ही अपने हृदय में धारण करना चाहिए और श्रीमद् भागवत का मुख्य जो लक्ष्य है वह कहीं प्रेम का प्रकाशन ही है विद्वत्ता का प्रकाशन प्रेम प्रकाशन का सहयोगी मात्र होकर के विराजमान वह मुख्य नहीं है यदि कोई विद्वत्ता के आधार पर भागवत में प्रवेश करना चाहे तो विद्वत्ता के आधार पर प्रवेश नहीं होगा वह होगा आप जैसा वर्णन करते हैं वो पुष्ट तत्व उसके माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जैसा निरूपण करते हैं उसके माध्यम से ही उसकी प्राप्ति होगी अतः दोनों जो पक्ष हैं एक शास्त्रीय दार्शनिक पक्ष और दूसरा उपासना का पक्ष इन दोनों पक्षों में उपासना का पक्ष ही प्रधान है ये श्रीमन महाप्रभु ने श्री बल्लभाचार्य जी के सामने अत्यंत स्पष्ट करके निपण किया कि पांडित्य प्रदर्शन मात्र के द्वारा भागवत को नहीं समझा जा सकता है तो भट्ट हृदय दृढ़ अभिमान जानी भंगी करी महाप्रभु कहे यही वाणी यदि किसी के हृदय में अभिमान है तो उस अभिमान को भंगमा के द्वारा श्री महाप्रभु ये वाणी प्रकट कर रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं सारे वैष्णव सिद्धांत को पूरी तरह से जानता हूं क्योंकि भागवत कृष्ण के सामान विभु और अव्यय हो करके विराजमान हैं वह प्रतिश्लोक प्रति, प्रति अक्षर में नाना अर्थ कहती हैं यदि विद्वत्ता के अवमान पर कोई यश प्राप्त करना चाहे तो वह कभी भी उचित नहीं होगा ये श्रीमद महाप्रभु का बल्लवाचार्य से कथन नहीं है ये श्रीमद् भागवत के जितने भी व्याख्याकार रहे उन सबके प्रति श्रीमद महाप्रभु का यह कथन है कि भागवत का मुख्य आधारभूत जो तत्व तो है वह प्रेम है वह विद्वत्ता नहीं है विद्वत्ता उस प्रेम को प्रकाशित करने का एक साधन मात्र है वह मुक्ष नहीं है उसकी भी आवश्यकता तो है ऐसा नहीं है विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है परंतु तो विद्वत्ता मुख्य पक्ष नहीं है मुख्य पक्ष उपासना और सेवा फल है और श्रीमद् श्रीमदाचार्य चरण में निरोध सिद्धि षोट ग्रंथों में निरोध सिद्धि और निरोध सिद्धि के बाद में सेवा फलम के द्वारा कहीं यही स्थापित किया कि संपूर्ण जो बाल बोध से लेकर के जिसमें सिद्धांत का वर्णन किया गया और वहां से लेकर के सोलहवा ले जो ग्रंथ है सेवा फलम उन सब में यही अंतिम स्थापित किया कि सेवा ही मुख्य फल हो करके विराजमान और दो महापुरुषों का जो संगम है वो संगम के द्वारा इसी सिद्धांत को यही ही सिद्धांत कहीं या कमल कहीं अपूर्व से खिला श्री सेवा फल में श्री बल्लाचारी इस बात को कहीं स्थापित करते हैं कि सेवा में तीन प्रकार से बाधा आ जाती है कभी उद्वेग कभी व्यवधान और कभी भोग यह तीन प्रकार से सेवा में बाधा आती है उद्वेग का तात्पर्य है कि भजन की सारी अंकुल परिस्थितियां हैं परंतु तो कभी मन नहीं लग रहा है किसी कारण से अनावश्यक कोई माया का प्रभाव ऐसा आ गया है जिस माया के प्रभाव के कारण भजन में से चित्त हट रहा है उसका नाम है उद्वेक व्यवधान का तात्पर्य है कोई दैवी आपत्ति आ गई भूचाल आ गया कहीं महामारी फैल गई अब भजन में मंदी लग रहा है कहीं भागो राज विप्लब हो गया है युद्ध हो रहा है तो भजन में विप्लब हो व्याकुलता आ गई तो उद्वेग उद्योग के बाद में कहीं व्यवधान और तीसरी चीज है भोग भगवत कृपा के द्वारा कुछ भोगों की प्राप्ति हुई और भगवत कृपा छूट गई और उन भोगों में फंस गए तब भी सेवा फल में बाधा आ जाएगी तो सेवा फल में बाधा डालने वाली ये तीन चीज है ये तीन चीज कभी तो व्यक्ति की अपनी कमी के कारण आती है साधन के अपूर्णता के कारण ये तीन चीज आती हैं उद्वेग व्यवधान और भोग ये कभी तो आते हैं अपनी कमी के कारण अपनी कमी के कारण आए हैं तो साधक को सावधान हो जाना चाहिए और उसे उन कमियों का त्याग करके अपने भजन में एकाग्र होना चाहिए तो कभी कभी ठाकुर इन तीन चीजों को प्रदान करते हैं। यदि ठाकुर ने प्रदान की तो उनका परिणाम अच्छा होगा अपनी कमी के कारण यदि आई हैं, तो भजन न्यून होगा परंतु तो ठाकुर की कृपा के कारण यदि तीन चीजें आई हैं उद्योग आ गया भोग आ गया महाराज अच्छा खासा भजन कर रहे हैं नारे जी के चरणों में बैठकर के और ब्रह्मा जी भगवान का आदेश पत्र लेकर के ठाकुर ने कहा है कि तुम राज्य स्वीकार करो ठाकुर के कारण राज्य मिला तो वो जो भोग है राज्य भोग वो प्रिय महाराज के लिए बंधन करने वाला नहीं हुआ बल्कि उनकी व्याकुलता को उल्टा बढ़ाने वाला और तुरंत ही अपना कार्य जल्दी से पूरा करके छोड़ छाड़ करके फिर से नारद जी के चरणों को ग्रहण करके बदर का आश्रम भाव में श्री प्रियम विराजमान हुए भोग की बात ऐसे कहीं उद्वेग आ गया अच्छा खासा भजन कर रहे हैं श्री जय भरत आदि भारत और कोई हरण का बालक बहता हुआ आ गया और उस हरण बालक में इनकी आसक्ति लग गई और बालक कहीं चला गया है हा उसको कोई शेर खाने जाए कहीं कहा चला गया है और लठिया लेकर के ढूंढने के लिए जा रहे हैं यह है उद्वेग ठाकुर ने व्यापुलता उत्पन्न करने के लिए इनमें उद्वेग उत्पन्न किया और वह उद्वेग इनके भजन को और अधिक बढ़ाने वाला हो भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला उद्वेग इसी तरह से जो व्यवधान कभी ध्रुव के ऊपर कहीं आक्रमण करने की बात आ गई ध्रुव कुबेर के साथ में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और युद्ध हो रहा है कहीं व्यवधान कर रहा है परंतु व्यवधान जैसे ही श्री स्वयंभू मनु ने ध्रुव को समझाया कि बेटा ये हिंसा के मार्ग को त्याग करो बदला लेने की भावना को त्याग करो वैसे ही उस व्यवधान को त्याग करके सब कुछ त्याग करके तुरंत ही ध्रुव भागवत भजन में प्रवृत्त हो गए और शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हो गए तो यदि उद्वेग व्यवधान और भोग ये तीन चीज भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त हुई हैं तो वो भजन को बढ़ाने वाली साधन में हो जाती हैं यदि अपनी कमी के कारण किसी ने ऐसा छोड़ा भजन को छोड़ा और विषयों में कहीं फंसा तो उसका भजन धीरे धीरे क्षीर्ण होता हुआ चला जाएगा भावों के भावता में श्री गुरु जी कह रहे हैं कि भाव भी अभावता को प्राप्त हो जाएगा इसलिए मुख्य जो वस्तु है भक्ति को प्रतिपादित करने के लिए भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए पांडित्य की आवश्यकता है खंडन मंडन और मीमांसा की आवश्यकता है परंतु खंडन मंडन और मीमांसा यह मुख्य वस्तु नहीं है मुख्य वस्तु है कृष्ण सेवा सुख सेवा फल वही मुख्य वस्तु है पांडित्य अपने आप में मुख्य वस्तु नहीं है तो तत्वता नाम लिया जा रहा है भले कहा जा रहा है बलवाचार्य जी से परंतु तत्वतः ये जो श्रीमद महाप्रभु की शिक्षा है वह शिक्षा हम लोगों के लिए जैसे घर में बेटी को डाटा जाए और बहू के काम हो जाए ऐसे ही यहां पर डांटा जा रहा है किसी को परंतु तो काम हो रहे हैं सबके तो जैसे बेटी को डांट करके बहू के काम हो जाए बहू को सीरामी डांटा जा रहा है पर बेटी को डांट करके बहू के काम हो जाए ऐसे ही यहां पर श्री बल्लवाचार्य को जहां संबोधित किया जा रहा है बल्लाचार्य केवल प्रतीक मात्र हैं। तत्वत तो उसके माध्यम से श्रीमद् महाप्रभु साधक जन उन सबों को शिक्षा दे रहे हैं कि पांडित्य में उलझ करके मत रहना श्रीमद् भागवत का जो मुख्य तत्व तो है उसको ही समझना प्रभु मुखे वैष्णव का सुनिया स्वभाव भक्ते इच्छा हिलता सभा देखभाल जल ऐसे वैष्णवों का दर्शन किया उस समय वैष्णवों का दर्शन करके श्री बल्लवाचार्य चरण की भी सारे भक्तगणों से मिलने की बड़ी भागी इच्छा हुई और जो अपूर्व विनम्रता श्री बल्लाचार्य में उस समय उदय हुई वो अद्भुत होकर कि विराजमान बाद में ये विनम्रता परम रूप में श्री हरराय चरण में विशेष रूप से देखने को मिली हराय के कई पद हैं जहां पर कह रहे हैं कि वैष्णवों की मेरे शरीर की चाम वैष्णवों के पावरी बनकर के बिराजमान इतनी दीनता कहीं प्रकट करते हुए श्री हरायचरण कहीं प्रकट करते तो श्रीमद् बल्लाचार्य चरण के नाम से ये श्रीमद् महाप्रभु एक और चरण तो केवल एक बहाना है उनके माध्यम से जितने भी साधक हैं उन साधकों को यह उपदेश दिया जा रहा है तथा किसी को अपमानित करना इसका उद्देश्य है ही नहीं सुनताये गौर हरी गौ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय धा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावन बिहारी लाल की जयताय गौर हरी बोल जय श्राधे श्या